रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतरणिका अवतार पुरुषों के दिव्य स्वभाव के संबंध में शास्त्रोक्तों का संक्षिप्त पुरुषों के दिव्य जन्म कर्मादि के बारे में स्मृति एवं पुराणों में जो कुछ लिपिबद्ध है उसके संक्षिप्त सार का उल्लेख करना संभवतः यहाँ अप्रासंगिक न होगा उनके वर्णनानुसार अवतार पुरुष ईश्वर की भांति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हैं जीव की तरह वे कभी कर्म के बंधन में आबद्ध नहीं होते क्योंकि जन्म से ही आत्मा राम होने के कारण पार्थिव भोग सुख के लिए जीव की तरह उनमें स्वार्थमय प्रयास कभी भी उपस्थित नहीं होता शरीर धारण कर उनकी सारी चेष्टाएं दूसरों के कल्याण के निमित्त होती रहती है साथ ही माया के अज्ञान बंधन में कभी भी आबद्ध न होने के कारण पूर्व पूर्व जन्मों में उनके द्वारा जो जो कर्म अनुष्ठित हुए हैं उन समस्त कर्मों की स्मृति सदा उनमें बनी रहती है अवतार पुरुषों की अखंड स्मृति शक्ति प्रश्न हो सकता है कि क्या वह अखंड स्मृति बाल्यकाल से ही उनमें विद्यमान रहती है उसके उत्तर में पुराण का कथन है कि उनके भीतर वह स्मृति सदा विद्यमान रहने पर भी शैशव काल में उसका विकास नहीं होता किंतु शरीर एवं मन रूप यंत्रों की सर्वांग संपन्नता के साथ ही साथ स्वल्प प्रयास से अथवा अनायास ही उसका उदय उनमें होने लगता है उनकी प्रत्येक चेष्टा के बारे में भी यही समझना चाहिए क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करने के कारण उनकी समस्त चेष्टाएँ सदा मनुष्य की भांति ही होती रहती है अवतार पुरुषों द्वारा नवीन धर्म का स्थापन इस प्रकार शरीर एवं मन की परिपूर्णता प्राप्त होते ही अवतार पुरुषों को उनके वर्तमान जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से विदित हो जाता है उन्हें यह पता चल जाता है कि धर्म संस्थापन के लिए ही उनका आगमन हुआ है साथ ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह भी अनित्य रूप से अपने आप कहीं से उनके समीप आकर उपस्थित हो जाता है साधारण मानवों को जो मार्ग सदा अंधकारपूर्ण प्रतीत होता है अवतारी पुरुष उसी मार्ग में उज्ज्वल प्रकाश को देख निर्भिक हृदय से उस ओर अग्रसर होते हैं एवं अपने उद्देश्य की सफल हो मानवों को उस मार्ग में प्रवृत्त करते हैं इस प्रकार अवतारी पुरुषों के द्वारा मायातीत ब्रह्मस्वरूप तथा जगत कारण ईश्वर की उपलब्धि के लिए युग युग में अदृष्ट पूर्व नवीन मार्गों का पुनः पुनः आविष्कार होता रहता है अवतार पुरुषों के आविर्भाव काल के संबंध में शास्त्रों की, अवतार पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव आदि का इस प्रकार निर्णय करके ही पुराणकर्ताओं ने अपने वक्तव्य को समाप्त नहीं कर दिया है किंतु उनके आविर्भाव काल तक का उन्होंने स्पष्ट रूप से निरूपण किया है उनका कथन है कि जब सनातन सार्वजनिक धर्म काल के प्रभाव से ग्लानयुक्त होता है जब मायाजनित अज्ञान के अनिर्वचनीय प्रभाव से मुक्त होकर मानव इहलोक एवं पार्थिव भोग सुख की प्राप्ति के ही सब को ही सब कुछ मानकर जीवन व्यतीत करता रहता है तथा आत्मा ईश्वर मुक्ति आदि इंद्रियातीत नित्य पदार्थों को किसी एक युग के स्वप्न राज्य की कल्पना मानकर छल बल तथा चतुराई से सब प्रकार की पार्थिव संपत्ति तथा इंद्रिय सुख को प्राप्त कर भी अपने वास्तविक अभाव को दूर करने में समर्थ न हो अशांति के गाढ़ अंधकारपूर्ण असीम प्रवाह में निपतित होकर यातनाओं के कारण हाहाकार करता रहता है उस समय श्री भगवान अपनी महिमा के द्वारा सनातन धर्म को राहु कवल से मुक्त शशांक की भांति उज्जवल रूप प्रदान करते हैं तथा दुर्बल मानवों के लिए कृपापूर्वक शरीर धारण कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें पुनः धर्म मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं जैसे कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार सार्वजनिक अभाव को दूर करना यदि आवश्यक न होता तो ईश्वर भी कभी लीला शरीर का अवलंबन कर संसार में न आते किंतु उस प्रकार का कोई अभाव जब समाज के प्रत्येक अंग को विवश कर डालता है तब श्री भगवान की असीम करुणा भी घनीभूत होकर उन्हें जगदगुरु रूप से आविर्भूत होने के लिए प्रेरित करती है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के अभाव को मिटाने के लिए लीला विग्रह के बारंबार आविर्भाव को देखकर ही पुराणकारों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है वर्तमान काल में अवतार पुरुषों का पुनः आविर्भाव अतः यह स्पष्ट है कि नवीन धर्मों के आविष्कारक जगतगुरु गुरु सर्वज्ञ अवतार पुरुष युग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही आविर्भूत होते हैं धर्मभूमि भारत विभिन्न युगों में अनेक बार उनके पदांकों को अपने हृदय पर धारण कर पवित्र हुआ है युग की आवश्यकता उपस्थित होने पर असीम गुण संपन्न अवतार पुरुषों के शुभ आविर्भाव अभी तक भारत में दृष्टिगोचर होते हैं अभी ४०० वर्ष से कुछ ही काल पूर्व इसी प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का अदृष्ट पूर्व महिमा से युक्त हो श्री हरिनाम संकीर्तन में भावोन्मत्त होने की बात लोग प्रसिद्ध है क्या पुनः वह के दृष्टि में घृणास्पद नष्ट गौरव निर्बल भारत के लिए युग की आवश्यकता पुनः उपस्थित होकर श्री भगवान की करुणा में प्रबल प्रेरणा जागृत कर क्या उसने वर्तमान समय में भी उसे शरीर उन्हें शरीर धारण कराया है अशेष कल्याण गुण सम्पन्न जिस महापुरुष के दिव्य चरित्र के वर्णन में हम प्रवृत्त हुए हैं उनके जीवन की विस्तृत आलोचना से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकेगा कि वास्तव में वही स्थिति उत्पन्न हुई है श्री रामचंद्र एवं श्री कृष्णादि रूप से पूर्व पूर्व युगों में आविर्भूत होकर जिन्होंने सनातन धर्म को संस्थापित किया था वर्तमान काल में भी युग की आवश्यकता को पूर्ण करने के हेतु उनके सुभागमन को प्रत्यक्ष कर भारत पुनः धन्य हुआ है